भय से अभय की ओर सद्गुरु ओशो के प्रवचनाशो का अभूतपूर्व संकलन ट्रैक दस त्रिलोक से परे अभय भाग अभयोग दरिया कहे शब्द निर्वाणा तीन लोक के ऊपरे अभय लोक विस्तार तीन लोक बड़े मनोवैज्ञानिक हैं उनका मनोविज्ञान समझना चाहिए भूगोल तो तुम्हें बहुत समझाया गया है तीन लोकों का कि पाताल है जमीन के नीचे स्वर्ग है बादलों के ऊपर और दोनों के मध्य में है ये मृत्यु लोक यह सब तो बच्चों को समझाने की बातें हैं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 जहाँ चेतना की झील निस्तरंग है जहां सब स्तब्ध हो गया जहाँ कोई शोरबुल नहीं न प्रीतिकर न अप्रीतिकर जहाँ ना कांटे हैं ना फूल जहाँ ना, ना, ना अपने हैं न पराए जहाँ ना सफलता है न विफलता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 ऐसी जगह जगह बड़ी घबराहट होने लगी नेताओं को की इनमें से चुनना कोई भी चुनना मुसीबत में पड़ना ये सब एक से एक पहुंचे हुए उपद्रव रह हो रहे हैं एक जगह जाके थोड़ा अच्छा लगा लोग खड़े यद्यपि स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है घुटने घुटने तक मलमूत्र भरा है घुटने घुटने मलमूत्र में खड़े लेकिन चाय पी रहे उन्होंने कहा कम से कम ये बेहतर है